कहा गया था भाई किसका किसके साथ समुचय हो सकता है वह न्यायता और शास्त्रतः हम अब यहाँ कहने जा रहे हैं तब तो यह, यह देवदा विषय ज्ञानम तब कर्म संबंधित न परमात्म ज्ञानम जो है दैववित्त का मतलब देवदा जो ज्ञान मान उपासनाषय जो ज्ञान उनको ही कर्म संबंधित कर्म संबंधित उनका ही उपन्यास किया गया है जीव ब्रह्म ब्रम परमात्मा ज्ञान है उसका कर्म के समुच्चय करने नहीं। इस समुचय डे तलब सुंदर दृष्टान से समझा रहे कर्मणातव्यू विद्यादो विद्याशित आर्म के साथ समुच्चेतव्य ये वो विद्या मंत्रस्थ विद्या सबसे उपासनाओं को ही ग्रहण करना चाहिए यही विवक्षित है कर्म उपनिषदी उपनिषद उपनिषद उपासना पूर्व पक्ष कह सकता है वो तो कर्म संबंध की योग्य भले ही है लेकिन इस प्रकृति ईर्षावासीय उपनिषद में एक से आठ मंत्र के बीच में कहीं भी उपासना की चर्चा ही नहीं है तो कैसे प्रकृत हैोगे पक्ष का संबंध करने योग्य है लेकिन इस में तो कहीं भी उपासना अभी तक तो चर्चा ही नहीं हुआ है उसको आप कर्म की समस्या कर्म की चर्चा है दूसरे मंत्र में पहला मंत्र में ज्ञान और तीसरे से लेकर अंत तक भी निंदापूर्वक जो है कर्म निंदापूर्वक करते हुए ज्ञान का विधान हुआ कहीं बीच में उपासना तो आई नहीं है अत ज्ञान और कर्म चर्चित है इन दोनों का मानना चाहिए जो प्रकृत है तर्म संबंध योग्य प्रकृति उपनिषदी अप्रकृतवाद अयुक्तम उपादान उसको लेकर के यह समुचय करना उचित तो नहीं है प्रकृत से अभी अयोग्योग्य अप्रकृत से यदि प्रकृत को कहते हो ये तो अयोग्य फिर तो योग्य भी अप्रकृत होने के नाते वो भी अयोग्य हो जाता है जैसा प्रकृत अयोग्य भी आप कहते हैं ज्ञान को कौन से ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को यदि आप समुच्छय करना अयोग्य होने से इसको मैं सम्मित नहीं करूंगा कहोगे तो पूर्व पक्ष कहता है फिर तो आप उपासना को भी जोड़ नहीं सकते क्यों अप्रकृत स्वरूपेण अयोग्य होने पर भी अप्रकृत होने के वह भी संबंध करने लायक नहीं रह प्रकृत से अक्ता शर्करा उपाती इत्यादो अनु जवाब देगा ऐसी कोई बात नहीं है अप्रकृत को भी आप जोड़ सकते हैं और प्रकृत का ही जोड़ना चाहिए यह भी कोई नियम नहीं होता लेकिन दृष्टांत पूर्वक पक्ष देगा प्रकृत का ही जोड़ा गया है कहा प्रकृत से शर्करा उपाद इत्यादो अनुपादान दर्शनात् नक्ता इत अपेक्षाया अक् शर्करा उप धाती में उसका क्या है किसी ने किसी चिकना पदार्थ से कंकड़ लेने पत्थर उसको किसी घी भी लगा देना है उसको बिछाना है एक जगह किसी कर्म कांड में आया ऐसा नियम अक्ता शर्करा अक् मैने अंजने नुक्ता कोई तैल तेल हो घी हो कोई न कोई चीज लगा करके चिकना कर्मी है को पहचाना है उपधान कर्म करने के लिए कहा अब जो है प्रश्न उठता है कि तत्र केन किससे अंजन करना है उसको ना तो भी जो तैलादिप्रकृत उनका भी यहाँ पर किसी भी चीज से चिकना कर सकते उसको तैलादि जो तत्व संभव है ना देते अप्रकृत होने के नाते उनको आदर नहीं किया किंतु तेज वृत इत्यादि अर्थवाद वाक्य तो तेजवय घृत इत्यादि अर्थवाद वाक्य में घृत प्रकृत न तदे उपाधि उपाधिता जो घृत है वह प्रकृत होने के नाते उसको लिया गया है इस तरह से यहाँ पर भी भले वो संबंध करने योग्य समान ब्रह्म ज्ञान भी क्या है संबंध करने योग्य मान भी लिया जाए भले लेकिन फिर भी उसको है न देवता उपासना देवता वा जो है भले ही संबंध करने योग्य है किंतु किंतु प्रकृत नहीं है। प्रकृत नहीं है तो ना कि यदि भी संबंध करने योग्य था तेल के द्वारा भी हम चिकना बना सकते थे लेकिन अप्रकृत होने के नाते उसको त्याग दिया गया किंतु घी को इस्तेमाल किया कारण क्या है प्रकृतत्व। इधर उपास लग गया है इसलिए महंगा है घी तो महंगा है ना तेल तो सस्ता है ऐसा कोई कहे घी तो एक सौ सत्तर रुपये किलो है दो सौ हो गया पूरा अभी ज्यादा हो रहा है जो भी है घटिया क्वालिटी घी भी ले लो ना यकी में तो इस्तेमाल करना है हवन में जाने, तो लोग आजकल करते ही हैं है हाँ, हवन के लिए तो भाई जैसे ले आओ कोई भी खाने के लिए बढ़िया चाहिए क्वालिटी देवताओं को खिलाने के लिए घटिया चल जाएगा तो खैर प्रश्न ये था कि भाई तेल सस्ता था घी महंगा है फिर भी तेल अप्रकृत होने के बावजूद करने योग्य होने के बावजूद भी उसको त्याग दिया गया और महंगा घी को प्रकृतत्पाद इस्तेमाल करना पड़ा उसी प्रकार यहाँ पर भी है उपासना बड़े सरल है करने योग्य भी है किंतु तो अप्रकृत उसको कर्म के साथ समुचय नहीं करना भले यह कठिन है महंगा है जैसा भी है ब्रह्म इसको तो आपको कर्म के साथ प्रकृत समुच्चय करना चाहिए पूर्व पक्ष जब कहता है सिद्धांत नहीं मिला करके एक सिद्धांत प्रतिपा कराते निर्णय लेना चाहिए और व्याकरण में भी एक बहुत बढ़िया बात का है प्रकृत मात्र से भी समझ जोड़ नहीं सकते आप जैसे ईद प्रक्रियम एक सूत्र है ना। उसके बाद उस कोई जोड़ देते हो को नहीं जोड़ते हो क्यों क्योंकि आप प्रकृति प्रकृत जोड़ दो फिर तब कहेंगे आप भाई भले प्रकृत है लेकिन अधश शब्द का कोई भी रूप में कहीं भी अंत में एदंत मिलता ही नहीं संबंध करने वो अयोग्य है प्रकृतवाद संबंध अयोग्यवाद त्याग देते हो और ईद को जोड़ देते हो उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भले प्रकृत है किंतु संबंध करने योग्य न होने से उसका कर्म के समचय नहीं हो सकता किंतु अप्रकृत का हम संबंध जोड़ देंगे इस विषय व्याकरण में बहुत सारे दृष्टान्त है मंडूपृत न्याय से ये शब्दों की अनुवृत्ति क्यों करते हैं आप ले लो कोई शब्द को नहीं भले पूर्व सूत्र प्रकृत है है सब कुछ है लेकिन वह संबंध जो दूर में वहां से मंडूकृत न्याय से उठा कराते हो और शब्द सूत्र का, का वाक्य निर्णय ले लेते हो यथा यहाँ पर भी ऐसी ही है भले प्रकृत ब्रह्म ज्ञान है ईशावासी परिषद में किंतु वह कर्म के साथ संबंध करने योग्य नहीं है अतएव अप्रकृत होने के बावजूद भी दूर में अन्य परिषदों में कथित होने के बावजूद भी के ही हम कर्म कैसे करेंगे इस प्रकार से व्याकरण के आधार पर मंडल और इसके आधार पर व्यवस्था दे रहे हैं और ये कोई कहा है भाई संबंध अयोग्य कैसे निर्णय लिया आपने कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान का संबंध करने योग्य नहीं है निर्णय कैसे हुआ उसके आगे जवाब दोनों का फल अलग है फल अलग इतना ही नहीं बल्कि अत्यंत विरुद्ध अधिकारधिकारी है वो कर्माधिकारी नहीं हो सकता जो कर्माधिकारी है वो नहीं हो सकता कर्म के लिए जो अधिकार में आवश्यक पूरे को खत्म कर देता है कौन ज्ञान अतएव ज्ञान के कर्म के समीक्षा कैसे हो सका नहीं हो सकता है ठीक हमें देखिए बहुत सुंदर ढंग से कहेंगे और न्याय न्यायत्व शास्त्र तो नंबर दिया टिप्पणी एक, तो। एक प्रकृतत्वाद तो तो हेतु के आधार पर लेकिन केवल प्रकृतत्व होते होने मात्र से संबंध नहीं जोड़ा जाता है संबंध करने योग्य है या नहीं देखा जाता है इसलिए प्रकृतत्वा कोई हेतु नहीं है वास्तविक हेतु क्या है संबंध योग्यत्म किसके साथ किस को जोड़ना है नहीं जोड़ने में संबंध योग्यक्षणावास मंत्र प्रक्रांत बने वकृत तस्या निंदा उच्चते उसी के समुच्चय करने के लिए यह प्रत्येक प्रत्येक को अलग अनुष्ठान करने वालों का निंदा किया जा रहा है नहीं, शुद्ध ब्रमात्मक विज्ञान कैसा है वो कर्तृत्वादी अध्यास का ही उपमर्दन करने वाला होने से नास्तिकरण संबंध योग्यता न कर्म के संबंध करोग्यता उसमें है ही नहीं किंचमिन निष्पन्न फल से विधान संभावित है तो सभी सहकार समुचय है और दूसरी बात समुच्छे किसको किसको किसका सहकारी माना जाएगा किस चीज के लिए कोई एक चीजें मान लो उसके लिए दूसरे को सहकारी यदि मानना है किस आधार पर आप उसको सहकारी मानोगे तभी मानना चाहिए जब एक वस्तु जो विद्यमान है उससे जो फल आप चाह रहे वह फल नहीं मिल सकता है या जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल सकता है दूसरे दूसरे के बिना तब हम उस दूसरे को पहले वाले के प्रति सहकारी मान लेंगे कि हमारे वांछित फल जिस प्रकार का जितनी उत्कृष्ट का हमें चाहिए जैसे वैसे उस दूसरे की सहायता से ही पहले के द्वारा मिलना है ऐसी अवस्था में पहले का सहकारी दूसरा है ऐसे कहा जाएगा अर्थात तो दूसरे को पहले के साथ किया जाएगा। जिसका संपादन किए जाने पर भी फलस्य जवांचित फल का व्यवधान की संभावना बनता है तो तो सही सहकारी समुचय उसी को सहकारी मान करके समुचय किया जाता है दर्शा दर्शा दे है है? तो, एक तो जैसे दृष्टांत क्या पूर्णिमा में पंद्रह दिन के बाद के नहीं, नहीं वहां पंद्रह दिन के बाद किया जा रहा है फिर भी उन दोनों को मिला करके एक याग माना जाता है क्योंकि बिना पौर्णमास का अनुष्ठान किए केवल दर्श अनुष्ठान करने पर कर फल मिलेगा नहीं दोनों मिलके फल देते हैं ना, इसलिए दर्श का सहकारी पौर्णमास याग माना जाता है यह तो एक तम अनुपत्त यानी वैसा यहां नहीं है ना बिना ज्ञान का भी कर्म आपको फल अपना दे देगा बल्कि उल्टा ज्ञान पैदा हो जाए कर्म करना ही मुश्किल हो जाएगा कर नहीं पाएगा वो कोई कर्म को क्योंकि कर्तरत्व आज नष्ट कर देगा वो कर्तृत्व आज नष्ट करेगा अधिकारित्व के आधार पर वो सन्यासी भी हो सकता है या पारी समाधिकर्ण से व्यवहार करेगा नाटक करेगा वो कवन का ऐसे क्षत्रिय है संन्यास का अधिकार नहीं है ब्रह्म ज्ञानी हो जाए बीच में तो क्या करेगा वो वर्णासन कर्म तो करेगा ही लेकिन वो सब एक उसके लिए दृश्य जैसे होगा कर्तृत्व तो है ही नहीं बाधित कर्तृत्व को लेकर जनक आदि रा, राजा दृष्टि है ना जनक आदि राजाओं का या हर दृष्टान दे ब्रह्म ज्ञान के बाद युद्ध लड़ रहा उसी प्रकार यहां पर भी है इसलिए क्या एक दर्शन समकाल में न कालांतरी का फल तो कालांतरी फल नहीं है इसे से क्या होता है दोनों मिलके देते हैं दर्श पूर्णमा से करके मिले या स्वर्ग मिले कब मिलेगा मिल जाएगा क्या नहीं मरने के बाद मिलेगा और ज्ञान का फल तत्काल मिलता ज्ञान का फल तो तत्काल में न समका नुचितिषा इसलिए उस ज्ञान व कर्म के साथ सहकारी का न सहकारिव करने के लिए इच्छित नहीं है निचय विद्या टिप्पणी छह आदि पौर्णमास तय समुच्चय दर्शपूर्णमास योग समुचय यो पीयते ज्ञान फलकाल सहकार अनावकाशा ज्ञान और उसका फल किसी अन्य सहकारी के समझा ही नहीं रह जाता है। अस्यम ब्राह्मणे ब्राह्मणा दुर्बल प्रकरण सहकारिता दूसरी बात यह भी है आरम कर रहे हैं। इस मंत्रोपनिषद के द्वारा कहा हुआ बात को ब्रदारण रूपी ब्राह्मण भागस्तु प्रशद में भागस्त यज्ञ को कर्ण बताया ज्ञान का नहीं गिरा समुचनी पर ब्राह्मण विविधिशंती ब्राह्मणा एक आत्मा ब्राह्मण उदिश्य विविदिषं दान तपसा ऐसा मंत्र है ब्राह्मण लोग इस आत्मा को जानने की इच्छा से क्या करते हैं यज्ञ दान तप वगैरह करते हैं इसका मतलब क्या ज्ञान के लिए हमें सब साधन की जरूरत है मोक्ष के लिए इनकी जरूरत नहीं है और ज्ञान को समुच्चय से ही मोक्ष मिलता है ऐसे दान इस मंत्र से भी खंडित हो गया तो ज्ञान यज्ञ रूपी करण से आपने ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान के द्वारा जैसे दधि रूपी करण से याद को संपादन किया के द्वारा क्या हुआ हमको स्वर्ग मिला तो दधि क्या था स्वर्ग का साधन है कि आपका साधन है आपका साधन है स्वर्ग का नहीं तब तो तक तो यहां पर भी जब यज्ञ ने दान विभिषण जी इसका मतलब क्या यज्ञ आदि किसके साधन हुआ है ज्ञान का मोक्ष का नहीं मोक्ष से कोई संबंधी होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगी जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो समकाल में मोक्ष हो जाएगा अगर कर्म और ज्ञान का समुच्छय नहीं हो सकता जब कर्म करण है ज्ञान उसके द्वारा शांति जैसे ददनाम के द्वारा दधी कर्ण है क्या तो तो समझना है तृतीय के, के अंदर इच्छित ज्ञान के प्रति कर्ण संबंध प्रतीत तो होता है अतएव तब तो कदम दुर्बले प्रकरणित या संबंध प्रकल्पित इसलिए तृतीय श्रुति प्रमाण क्या होता है प्रबल प्रकरण प्रमाण दुर्बल है न क्योंकि वहां मीमा दर्शन में जो षडलिंग इस्तेमाल किया है अंगांगी भग को निर्णय लेने कौन से कौन से थे वो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाज्ञा है ना उसमें श्रुति अत्यंत प्रबल उत्तरोत्तर में प्रकर्षा और श्रुति और प्रमाण के बीच में लिंग और तृतीया तो श्रुति हो प्रमाण के आधार पर भी साक्षात करण बोधिका श्रुति कल्पना भी नहीं करना है प्रकरणत्व को यज्ञ न दानी न तपसा नाश के न ना। ऐसा कर करके श्रुति प्रधान में साक्षात तृतीया कर्णवाचिका श्रुति को प्रयोग करके आग को सरण कर दिया है ज्ञापन कर दिया है कि कर्म का ज्ञान के साथ समुचय नहीं है कर्म ज्ञान रूपे साध्य का करण है और ज्ञान की तरह साधि क्या है मोक्ष इसलिए कहते हैं कि भाई कि ये जो है दुर्बल प्रमाणों से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते दुर्बल प्रकरण न संबंध न कथम प्रकल्पित न प्रकल्पित करता नंबर टिप्पण भी है इसलिए श्रुतिलिंग प्रकरण पर दुर्बल भाव पारदौरबल ने जो परम है वो दुर्बल होता है पूर्व पूर्व प्रबल होता है अतएव च विद्या सहकार संबंध विविधित शया निंदा इत्युक्तम वह यह भी कह सकता है ऐसा उल्टा करो फिर विद्या जो है प्रदान है वह सहकार संबंध विविधित शया उसके साथ सहकारियों का संबंध का विधान करने की इच्छा से ही निंदा की गई है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं जो इत्यपि अयुक्तम् वह भी उनका बात गलत है अतएव अग्निंधना सूत्र विरोध समुचा क्रम समुच्चय भी नहीं है दोनों ही नहीं हो सकता दोनों मिलके करेंगे भी नहीं पूर्वोत्तर काल में सर्म समुच्चय करो वो भी नहीं है इस पर ग्यारह बारह नंबर के पढ़ दिए टिप्पणी अनिंद प्रधानत्व क्योंकि अनिंदता और प्रधानता दोनों एक अधिकारण में नहीं हो सकते यदि हेतु को मन में रखते हुए प्रधान से करके कर दिया गया है विरोधर रहे परिजर रहे तस्मात्म अवरुद्ध देवता ज्ञान से और आगे जागर ज्ञान और पर्याय दिखाएंगे कि कर्म और ज्ञान अत्यंत विरोधी है। इनका कहीं भी दोनों अलग अलग दिशा में चलने वाली गाड़िया है एक्सीडेंट कहा बद्रनाथ जा रहा है निकला बद्रनाथ की ओर और एक रिश्ते हरिद्वार है एक्सीडेंट हो गया कैसे होगा ये हो सकता है कि भाई यहां से रिश्ते जा रही है और बुदरा से कोई गाड़ी आ रहा है बीच में आप जाए ये बिल्कुल विरुद्ध दिशा में चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे संबंध हो सकता है इनका विरोध के द्वारा भी हम परिहार आगे करेंगे इसलिए निष्कर्ष निकला, कर्म अविरुद्ध कौन है देवताओं का ज्ञान मन उपासको यहाँ पर समुच्चित करना इष्ट विधान करने के लिए इच्छित है और इसमें शस्त्र चक्रण का प्रकरण है छांदी प्रशद में वह अत्यंत प्रसिद्ध प्रकरण है जिसमें कर्म और उपासना समुचय स्पष्ट है मां प्रिय हुआ वोशिष्टि चाक्रायण नाग महान थे बड़े विद्वान थे कर्मकांड में उनको कर्म संबंधी सकल देवताओं के सकल उपासनाओं का ज्ञान पूर्ण रूपा था जितने भी कर्म में देवताओं का अलग अलग कर्म में अलग अलग मंत्रों का अलग अलग चीजों की किसमें कौन सी देवता को ध्यान करना है सारा उन्हें मानता था एक बड़ा राजा यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ के लिए इनको ढूंढा भी वो कि प्रसिद्ध थे खुदा नहीं बड़े प्रसिद्ध विद्वान पंडित उसको बुलाया जाए विशेष यज्ञों के लिए अब बुलाने के खोजा खा जा तो गांव ही उजड़ गया था जिस गांव में रहते थे अकाल पड़ गया वहां सब भाग चुके थे कोई नहीं था अब राजा क्या करें जिसको कोई देवता का ज्ञान नहीं कुछ नहीं आए केल रट्टू तो मंत्र रटे हुए हैं आजकल के जैसे पंडित उनसे पूजे समुद्र का रख है पता इस मंत्र का देवता कौन है ऋषि कौन है छंद कौन है कुछ पता नहीं बस रटे हुए हैं धड़ धड़ धड़ बोलना जानते हैं जोर से बोल देते हैं और पूजा पाठ करा देते हैं ऐसे रटंत विद्या वाले जो पंडित है उनको कर्मकांड कर रहा था जागरण जो दूसरे किसी गांव में जा चले गए थे स्वगा को त्याग करके कालवसात उन्हें पता चला वो ये की कर रहा है और जैसे तैसे वहां पहुंचा यज्ञ मंडप लेकिन जब तक यज्ञ मंडप में पहुंचा उससे पहले क्या हो गया था वो वर्ण वगैरह क्रिया जो है हो चुका था अब कोई और पंडित जोड़ने की जरूरत नहीं ये जैसे आपके कोई काम चल रहा है अब आपने जितने आपको मजदूर मिस्त्री चले लिया उसके बाद कोई बढ़िया एक्सपर्ट मिस्त्री भी आ जाता आप क्यों लोगे भाई हमारा काम चल रहा आप नहीं चाह भ इसका साथ है तो इसने देखा आप तो वर्ण तो हो चुका है मेरे तो मना कर देंगे अब कैसे होगा काम उसने जाकर के प्र, पहले प्रस्तोता के पास जाके बैठ गया पैसे की चुप्रीमेंट में घुस गया जब प्रस्तोता बैठ गया सामगान कर रहा है उसके पास खड़ा हो गया बैठ गया अच्छा तुम जानते हो जिसकी तुम प्रस्ताव रख रहे हो उस देवता के बारे में तुम जानते भी नहीं जानते है कौन है उसकी देवता प्रस्ताव मनवा देवता नहीं जानता हूँ तेरे खोपड़ी के गिर जाएगा मेरे रहते हुए उस देवता का ज्ञाता तो, उद्गा, तो अब सामगान नहीं होने लगा कर्म ठप हो गया राजा ने दे क्या हो गया कर्म बंद हो गया अचानक तो पता लगा है ऐसे ऐसे हो गया कोई आया है और है आएंगे देवता नहीं जानते तुम जा पाठ करो तो खोपड़ी कट के गिर जाए हमें मरना थोड़े तुम्हारे कर्मकांड करेंगे कर तब तो राजा जी का हाथ के प्रार्थना किया महाराज आप कौन है अरे तो तो महाराजा आपको ढूंढते ढूंढते परेशान व नहीं मिले तब तो इन लोगों को वर्ण गया हो मैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप इनको एक, एक तीन को डिसमिस कर दो तो होगा नहीं वरण तो वरण हो गया ना एक बार कर्म के संकल्प तो संकल्प है तब उसने भी कहा कोई बात को को तो को ज्ञान दूंगा और कर्म को होने दूंगा महाराज ले लो डबल ले लो दक्षिण और लेकिन जो है कर्म को होने दो इनको ज्ञान दे दो देवता का फिर उसने उनकी उपासना सिखाया उसी जगह उसी समय तीनों को तत्व विषय के उपासना दिखा करके तब कर्म कांड आगे बढ़िया वर्णन आता है इसका मतलब कि बिना उपासना कर्म करने वाला का बुरा हो रहा था और उपासना सहित करने का वहां स्पष्ट दृष्टांत दृष्टान के साथ ही कोई कर्म को, को के साथ समुचित किया जा सकता है उसका तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है वहां ब्रह्म ज्ञान तो दिया नहीं वो ब्रह्म ज्ञान देकर तब कर्म करा था तब कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुचित होना चाहिए अवशिष्ट चाग्रहण ने देवताओं का ज्ञान दिया ना केवल प्राण अनुस में प्रकार देवता देवताओं को ज्ञान दिया उनको उपासना वहाँ पर, इस है, ने किया। ब्रह्म ज्ञान उन्होंने नहीं किया अत भी स्पष्ट होता है कि कर्म के अविर देवता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है उसी को यहां पर समुच्चय का विधान करने के इच्छित है यह सिद्ध हुआ सत्र नंबर नंबर बड़ा सुंदर है, ने किंतु केवल किंतु धिया, इष्ट नहीं इतने बात नहीं किंतु परिहृत भी है वो ब्रह्मज्ञान का समुच्चय क्यों स धिया विरोध बुद्धि से तेना ग्रंथा विरोधे न परिचर रही इसलिए ये जो आत्मग्रंथाभास को भी खंडन कर दिया गया स्वग्रंथा को खंडन कर दिया ग्रंथभास अवलोकन आभास, अवलो आभास लिटम तो ग्रंथाभास भी अवलोकनम अवलोकन आभास है उसका अवलोकन भी आभास होता है यह बात मन में रख करके जानबूझकर बुझ कर लिट लकार का प्रयोग किया परिजन रे जर्फे का मतलब है जहार जहारकार हो गए नृत सिंत के द्वारा ही वह परिहृत ज्ञानकर्म विरोध उपदर्शेदी उपमर्दम च इत्यादि सूत्रेण उपमर्दम सूत्र के द्वारा वहां ब्रह्म सूत्र में भी स्पष्ट सूत्रकार ने कहा है ये सूत्र विरोध अतव च अग्निंदना विरोध पर ऐसा आनंद गिरी में स्पष्ट है तो ब्रह्मसूत्र में कति सिद्धांतों के साथ विरोध हो जाएगा हर प्रकार से विरोध है इस भास्कर के द्वारा कल्पित ज्ञान क्रम समुच्चय इसलिए अनुचित है सिद्ध कर दिया तब एक और शंक हो है नमो देवदा से फलाभाव उपासना का फल कर्म का फल से भिन्न फल वाला नहीं है इसे समुच्चय करने क्या जरूरत है वो तो अंग है एक तरह से उपासना कर्म का अंग है अतएव उनको पृथक फल ही नहीं है जब दो भिन्न फल वाले हों तो उनका समुच्चय करने के बाद भी इसको सोचा जाए जब दो भिन्न फल ही नहीं है कर्म और उपासना का उनका समुचय करने की भी क्या जरूरत है पूर्व पक्षी कह रहा है तब कहते हैं नहीं नहीं सबका अलग अलग फल वर्णन हुआ है तब भाष्यकार करते विद्या देवलोक श्रवण विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती उपासना देवलोकों की प्राप्ति होती है या पृथक फल कहा हुआ है पृथक फल श्रवण न समुच अनुपत्य समुच्ति दोष नहीं है ऐसा टिप्पणी कर का दिया करमणस्तो पितृलोक का अनुप, वक् रे और कर्म का फल क्या है पितृलोक है विद्या का फल देवलोक है दोनों फल अलग अलग हो गया ना और उपासना उत्तरायण मार्ग की ओर आपको ले जाता है और केवल कर्म दक्षिणायन मार्ग की ओर ले जाने वाला है इस तरह से मार्ग भी अलग हो जाता है फल भी अलग है सारा चीज अलग है इसे इनको समुच्छय करने से लाभ ही होगा नुकसान नहीं है अतः उपासना का कर्म का समुच्चय मानना चाहिए अध्ययन विधेयर मोक्षा परसान अनुपत्य है देवलोक आदि प्राप्त फलाभाष्वाद तब भी पूर्व पक्षी कहता है अध्ययन विधि जो है मोक्ष से पूर्व पर्यंत जितना भी है वो परिवसान वो उनका परिवशान करना उचित नहीं है माने अध्ययन को मोक्ष पर्यत फलदायी है ये मानना चाहिए अत देवलोक आदि प्राप्ति फलाभाष है प्राणार्थ निंदा इसलिए उनका आगे के लिए निंदा किया गया है क्यों ऐसा नहीं चाहते हो आप आपो ये कई अनुष्ठान निंदा समुचया नाव एक एक, ना एक, एक फलश्रवणा। देखो उन दोनों का जो प्रक्रवण आदि विद्या देवलोक के मंत्र का वृद्धा ने कहा एक पांच सोलह का है विद्या देवलोक के जो बास करने दी थी ये वृद्धा का का एक पांच सोलह का है और ज्ञान ज्ञान उपासना समझना हमेशा यहाँ पूरा शास्त्रार्थ में ज्ञान शब्द से बार बार क्या बोल रहे हैं उपासना समुच्चय करने की बात कहेंगे तो उपास समझ देना या में ज्ञान शब्द आ जाता है तो ब्रह्म ज्ञान देना ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता कहेंगे इसका ज्ञान समस्कार लेना पड़ेगा प्रमुख ज्ञान और कर्म का समीक्षा करना एक एक समीक्षा कर्म एक एक की निंदा, इच्छा से की गई है न निंदा करे वह उनका केवल निंदा करके उनको त्यागने के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है क्यों पृथक एक एक पृथक फल से होना प्रत्येक फल क्यों का यही त्याग करने के लिए इच्छित है उनका फल क्यों कह रहे हैं आप फल कहने का तात्पर्य है कि उनको करना भी इष्ट है पृथक फल श्रवणा न निंदा पर केवल निंदा परक नहीं है ये क्योंकि प्रत्येक का अलग अलग फल भी श्रवण हुआ है कि पूर्व पक्षी आसन कहते हैं फलवत्नी अफलव तदंगम अफलम तदंगम फलवान की सन्निधि में पटित जो दूसरा होता है वो अफल वाला फलवान का अंग हो जाता है यदि उपासना का कोई फल ना होता तो फिर उपासना एक कर्म का अंग हो जाते अलग नहीं रह जाते जब दो भिन्न चीजें नहीं होती हैं तो समुचे नहीं होगा अंगांगी भाव में समुचे नहीं होगा अब हाथ और खोपड़ी का समुच्च नहीं होता है ना, ना। समुच्चय करके साथ चलने का मतलब क्या होता है पति पुत्री साथ चलना होता है दूसरा है ना उसी का उसके साथ सहयोग हो सकता है और साथ चलना दो मित्र का साथ में चलना हो सकता है और जो अंग होते हैं साथ चलेंगे ही है ना हाथ पैर वगैरह आपस में मिलकर चलते ही हैं। यहाँ समुचित करने की जरूरत नहीं पड़ती तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है वो अपने आप तालमेल बैठा हुआ है ढंग का हुआ है बात करते करते ड्राइविंग चल रहा है सब कुछ होता है कि नहीं चलता पहले पहले तो साइकिल सीखने में कठिनाई होती सीखने के बाद धीरे धीरे सीख लेता गाड़ी सीख रहा सब चला लेता है बातें भी कर रहा है चला भी रहा है ब्रेक भी लग रहे हैं हाथ भी घुमा रहा है सब कुछ हो रहा है कितनी दिमाग चल रही है अब वहां पर क्या हो रहा है समीचया करना जरूरी है क्या सबको मिलाकर एक ही फल है ना दूसरे तो के जो भिन्न वस्तु हो जिनका पृथक पृथक फल की संभावना हो तब उनका समीचया करना उचित होता है और इनका समूचा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों का पृथक पृथक फल केवल कर्म करेंगे तो फल मिलना है ही है केवल उपास करेंगे तो फल फल मिलना है लेकिन हमें ये देखना है ये फल कैसे हैं, और इनको मिला करके करते हैं तो कैसा फल मिलेगा ये विचार करना है और समुच्चित क्यों चित है क्योंकि एक से एक भयंकर है फल यहां केवल कर्म का फल आप स्वर्ग तक जाओगे पितृलोक जाओगे जल्द ही लौटोगे मान लो आपने एक देवता बन गए कर्मच देवता हो गए और इंद्र के पीरियड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको जो है उसी पद पर बने रहना पड़ेगा तो इंद्र का मतलब सात मनम चौदाह मनम पूरा समय बीतने तक आपको देवता बने रहना पड़ेगा उसके बाद तो पढ़ाते थे, बताया है ना वहां पुराणों के श्लोक बताया एक हजार साल रहना हम कर्म करोगे एक हजार साल रहोगे ऐसी उपासना करोगे तो दस हजार साल रहोगे ऐसी उपासना करोगे एक लाख साल रहोगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते 10 करोड़ साल जीना पड़ेगा स्थिति में ऐसे कर दिया और फिर लौटना ही है ना? न तो कौन सही है जो जाके जल्दी लौटने वाला ये जाकर बहुत वहीं सड़ गल के बहुत देरी से लौटने वाला क्योंकि जल्दी लौटने वाले को मोक्ष के अवसर मिल गया जल्दी धक्का का के आ गया है वो अकल खुलेगा थोड़ी और ये गया बहुला से पड़ा है धक्का खा के बहुत बाल में लौटेगा तो उसको मोक्ष का द्वार सदा के लिए बंद लगभग नहीं वो देरी से उसको चांस मिलेगा दोबारा मनुष्य शरीर इसलिए कहा गया कर्म फल अंधकार है तो उपासना फल घोर अंधकार है और यदि इस कर्म को उपासना से जोड़कर किया जाए तो आप ब्रह्म पहुंच जाओगे जहां से लौटने की जरूरत नहीं वहीं से ब्रह्म होकर आपको मोक्ष हो जाएगा क्रम मुक्ति मिलेगी ये है। और इससे ऊपर उठ जाओ ऐसा ज्ञान पाओ तो यहीं पर सद्यो मुक्ति हो सकती है इस तरह से किया जा रहा है केवल कर्म की भी निंदा केवल उपासना की, की भी निंदा इन दोनों से मिला करके कर्म समझे उपासना करने से क्रम मुक्ति श्रेष्ठ फल हो गया लौटना ही नहीं उसमें उससे भी श्रेष्ठ कौन होगा केवल ज्ञान जो सद्यो मुक्ति इस तरह से सत्यों में ज्ञान की स्थिति के लिए हमें समुच्चय का भी करना पहले जरूरी है बताने के के के लिए इन दोनों के फलों समुच्छय पूल और आपको कर्म मुक्ति मिल सकती है इसे एक एक गृत फल श्रवण नीचे टिप्पण न निंदा पड़ेगा न कर्म उपासना जी हा पर कर्म और उपासना को त्याग कराने की इच्छा से उनकी निंदा नहीं की जा रही है क्योंकि जिसकी निंदा की जाती है उसको आप त्याग त्याग कर दोगे ना इसलिए हमें कर निंदा जो इच्छा से, से नहीं है तो उनका करने की इच्छा से उनकी निंदा की जा रही है इसलिए कुमार भट्ट के सिद्धांत कई बार बता चुका हूं नहीं निंदा निंदित अपितु विधेय कौन है समुच्छय उसकी के लिए प्रत्येक की निंदा की जा रही है से निंदा निंदा वात्र के लिए नहीं है सफरंच जिहापित प्रति सिद्धम क्योंकि प्रत्येक जब अलग अलग फल है उनको त्यागने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता जब उनका फल आपने मान लिया है तो उनको त्यागनी के बाद कहा जो फल को चाहेगा उसको कर सकता है विद्या तद आरोह विद्या तद आरोह दी प्रथफल को बता रहे विद्यालम श्राव दी तद आरोह हिरण्य गर्भ पदम उपासना अधिक टिप्पण है हिरण्य गर्भ की उपासना के द्वारा वो हिरण्य गर्भ पद को ही प्राप्त कर जाते हैं ऐसे गया विधेदेलोकोबरा मंत्र दिया एक पांच सोलह न दक्षिणा तक दक्षिण से पैसा नहीं लेना है दक्षिणा से यजमान नीचे दक्षिण दक्षिणोपलक्षित यमाताक्षिणमाग अनुकाम कर्मीण दक्षिणा से उपलक्षित क्या है यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाले ये कौन है वो दक्षिण मार्ग में जाने वाले कर्मी लोग को दक्षिणा कर हाँ दिया वे लोग तत्र देवलोक आदि को प्राप्त नहीं कर सकते वहां नहीं जा पाते हैं फिर क्या मिलते हैं उनको गो गोपाल कर्मणा पितलोक तो साथ निषेध कर दिया ना देवलोक केवल कर्मी को प्राप्त नहीं हो सकता और कर्म को क्या मिलेगा पितृलोक कर्मणा हो इस तरह से कर्म और उपासना का दोनों निषेध ही कर दिया केवल कर्म करने वाला उस जगह नहीं जा सकता जिस जगह पर ये उपासक जाते हैं नक्षिणा का मतलब क्या है उस लोकों, उन देव लोकों में देवलोकों में वह तत्र मैने उन देवलोकों में दक्षिणा का के निकला कर्मी ये कर्मी नी नहीं जाते हैं तो कहा हुआ एक ही फल अलग मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है स्पष्ट कर दिया कर्मणा पित्रलोक नहीं शास्त्रविदं कि अकर्तव्यता या और दूसरी बात शास्त्रविद तो कोई भी चीज है वह तो कभी अकर्तव्यता को प्राप्त ही नहीं होगा निश्चित रूप कर्तव्य रहता है बने निंदा हो चाहे स्तुति हो उसकी जिसकी भी की जा रही हो इन लेकिन वह भी ये नकार पुरुष के द्वारा अवश्य ही कर्तव्य रहता है आज तक भी कर्तव्य बना हुआ है कौन छोड़ा हुआ है कर्मों को सब जानते हैं कर्म का फल घटिया है उपासक फल वो भी घटिया है समुचय का दोनों से अच्छा है लेकिन का फल सर्वोत्कृष्ट या जानने के बावजूद भी ज्ञान किसको चाहिए किसी को नहीं चाहिए को कर्म चाहिए और उपासना चाहिए सब सबको यही है मेडिटेशन सीखते हैं उपासना है एक तरह से मेडिटेशन ध्यान करते हैं किसका ध्यान करते हो तो बात अलग है ध्यान करते तो है कोई किसने किसी का ध्यान भैंस का ध्यान करे चाहे किसी का ध्यान लेकिन ज्ञान लक्ष्य बने तब तो करते करते मिलेगा ये लक्ष्य दूसरा रहेगा तो कहां से करते करते मिल जाएगा जो लक्ष्य वही तो मिलेगा मुख्य तो लक्ष्य है ना लक्ष्य क्या है उस पर निर्भर होता है कोई भी क्रिया कलाप होता है उसका लक्ष्य पहले तय होना चाहिए इसे किसी योग्रा ने स्पष्ट समझा नहीं उसमें ये कहते हैं अपना लक्ष्य तय करो जीवन का एक लक्ष्य लक्ष्य तय कर लेना आपको क्या बनना है ये लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य के अनुरूप साधनों को अपनाओ तब तो उन साधनों को करते करते वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा जब लक्ष्य ही दूसरा है धंधाबाजी है फिर आपका सारा पुण्य जाप त्याप ध्यान भजन तपस्या ब्रह्मचर्य ध्यान वगैरह सारे चीज काफल क्या होगा वह धंधा यही तो होता है हम बार बार बताते हैं आप ऋषिकेश मार्केट में जाओ गर्मी के दिन में दोपहर में तो आपको दिखाई देगा दुकानदार करते क्या रहते बैठे बैठे देखते हैं कोई ग्राहक नहीं आ रहा है बैठे रहते हैं तो की खिलेंगे तो उधर झाड़ देंगे उधर धूल धूल झाड़ेंगे पर तो लगे तपस्या बार बार बाहर आएंगे देखेंगे सड़क पर नहीं आया कोई चलो उधर mm. कुछ करेंगे उधर कर कर कुछ ना तो बैठे-बैठे बैठे-बैठे तपस्या तपस्या रहा रहा बेचारा बेचारा सो है है सारी कोई ग्राहक ज्ञान की उसका सारा धूप सहन कर रहा है, है। तपस्या कर, कर रहा है कभी इधर धूल जाता है कभी कुछ करता है कभी कुछ कर रहा है कर। और भगवान से प्रार्थना करते रहे भगवान एक ग्राह को भेज दो कोई नहीं भगवान तू ही आजा ग्राहक के तुम मैं तुमको भी के तुम <laughs> तो उसी तरह है वे दुकान है दुकानदार जो पर उसका लक्ष्य कुछ और ही होता है उसके लिए सब कर रहे हमारा नाम हो दुनिया इसलिए हम कर रहे नाम के लिए अरे वो नाम भी मिट जाए कितने सौ साल चाहिए नाम रहेगा बड़े बड़े पुरुषों का नाम किसको याद नहीं रह गया खत्म हो गया इतिहास में ही नहीं है तो इसलिए कहते ये इतना आसान थोड़ी इन चीजों के लिए जो आगे लगा हुआ है क्या फायदा इन चीजों से तो सब लगे इसी के चक्कर में रजनीश ने ये तो कहा था मैं जिस किसी तरह से दुनिया में नाम कमाना चाहता तो अखबार में तो मिलेगा नाम का अगर तो बदनाम हो रहे हैं आप तो अरे बदनाम में भी नाम है ना आज हाँ समझते नहीं है नाम में नाम है। उससे भी सारी तपस्या का उसी में था। में दिया था महात्मा जो है गौशाला में सेवा करता था सुरुद्र बंगला आश्रम में धर्म फटकार के कुठारी जो थे पहले वाले अब तो है खत्म हो गए फटकार दिया तो वो बड़ा दुखी होकर के चला गया। और उत्तरकाश से गंगोत्री गंगोत्री से महाराज और अंदर में गया है उस सुरदर बंगले वाले को मुझे दिखाना है उससे भी चार गुना बड़ा आसन बना के दिखाना है क्या समझ रखा है इन लोगों ने है हम इतनी सेवा करते घास हमने सफाई नहीं करा लेट हो गया तो मुझे हमें भी इतने सामर्थ्य है हम भी करके दिखा सकते हैं उसका चार गुना बड़ा बना और बना के दिखाया दस गुणा चार गुणा नहीं दस गुणा बड़ा बन गया फिर लंगोटी बने घूमते रहे कहा हो गया ऐसे एक और बड़े विरक्त थे बड़े विरक्त थे, थे महात्मा एक चिप्पी ली और एक ऊपर कपड़ा डाला जाता है वही चढ़ाता एक बार गुरु चले में भ्रंत हो गई गुरु जी ने उनको डांड दिया कुछ बात है? नहीं आऊंगा आज आश्रम आश्रम में आपके से बहुत बढ़िया आश्रम बहुत बड़ा बनाकर दिखा दूंगा वो आश्रम क्या है गुरु जी कुछ नहीं है मकड़ जैसे रहता है वैसे रहते है लेकिन जिद की बात है और सारी तपस्या कहा गई वो तो सेटों के पीछे घूमे से के करोड़ों रुपया लिया बहुत नंबर जोड़ा। इसे तपस्या करते हो जो ध्यान भजन करते हो तो लक्ष्य पक्का होनी चाहिए लक्ष्य में ढगमा गए तो लक्ष्य बदल दोगे ना सारा चीज में झट चला जाता है भगवान ये चाहते ही हैं, आप लक्ष्य बदलो मोक्ष को छोड़ दो लक्ष्य तो तुरंत फल मिल जाएगा इसलिए सारी तपस्या के भजन मोक्ष भी फल को त्याग दोगे भगवान विश्व प्रसन्न हो जाएंगे और लक्ष्मी को भेज देंगे मोक्ष नहीं चाह रहा है उसके सारे दे नहीं तो, ना फिर आ तो लक्ष्य बनाने तो तो लक्ष्य बदला तुरंत उसको पहुंचा देते सारे जीवन की तपस्या का फल क्षण मिल जाएगा प्रारंभ में नहीं सब तो विवेक है विवेक का भाव है पुरुषार्थ में कमी हो गया क्रोध पर नियंत्रण रखता तो गुरु चरित लड़ाई हुई क्यों बनाया था? गुरु के खिलाफ में दिखाने के लिए इसका मतलब क्या क्रोध पर नियंत्रण अभी साधना में कमी है तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है और अपने वैराग्य का घमंड है गुरु के सामने अपने अहंकार से टकरा ले लिया क्यों टकराव लिया इस तरह से प्रार्थ नहीं होती पुरुषार्थ की कमी होती है साधना में कमी है विवेक का भाव है भगवान जब परीक्षा लेने लगता है तब विफल हो जाता है बड़े बड़े मार खाए तो छोटे आजकल कर तो कल जी महात्मा तो क्या क्या ना हम लोगों का वो तो विश्वामित्र फेल हो गया तो बड़े बड़े फेल हो गए उस समय रंभा उर्वशी मेनका को भेजा जाता था इस जमाने में केवल थोड़ा बहुत सेठानी को भेज देंगे दस बीस डॉलर पचास हजार डालर हजार डॉलर दे देंगे तो वह बदल जाएगा विदेशी आए कोई तो काम चलना इसने कभी वी विज्ञान विहित वीद, सिद्ध है कभी शास्त्र कोई भी चीज अकर्तव्यता को भी प्राप्त नहीं हो सकता है आज तक भी सकल कर्मों को हर व्यक्ति कर रहा है इसे कर्म कभी नष्ट हो जाएगा ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है तेरे बार और भाषा कहेंगे और कोई कहेगा सब ज्ञान सबको ज्ञान मिल जाएगा सब मुक्त हो जाएंगे तो कर्म की विद्या व्यर्थ हो जाएगी अरे भाई व्यर्थ कभी नहीं हो सकता सभी मुक्त कभी हो नहीं सकते तो मोक्ष कभी चाह नहीं सकते चाहने वाले को भी अभी भी नहीं मिल रहा है तो बाकी न चाहने वाले चाहेंगे कैसे तो भगवान ही जाने तो असंभव इसे कहते शास्त्र में तो किंच नहीं या। तो तो प्राप्त नहीं हो सकता तम दर्शनात्म तम प्रविशंधी इत्यादि अब मंत्रार्थ शुरू करते हैं यहां शास्त्रार्थ हो गया अब मंत्रार्थ अंधन तम ये अविद्यापास तथो भूय यो जो अविद्या अविद्या का मतलब क्या विद्या का विरोधी ज्ञान का विरोधी कर्म वो जो कर्म कौन सी कर्म लेना केवल अग्निहोत्रादि कर्म उपासना विशिष्ट कर्म नहीं केवल अग्निहोत्रादि जो कर्म है इनकी जो है अभ्यास कर उपासक में इनका अनुष्ठान करता है वे लोग अंधम तमह प्रविशंधी वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में अंधम मान अज्ञानम रूपी तमह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और ये वो विद्या जो केवल विद्या माना देव उपासना में ही अभिरक्त हैं। उनके अभ्यास में लगे हुए हैं वे तो तो तेतमो की उससे भी अधिकतर घोर अंधेरे में ये प्रवेश कर जाते हैं ऐसा है ये भी दोनों ही अज्ञानमी है इनका फल भी अज्ञान का कार्यांतर्गत ही है बहिर्भूत कुछ भी नहीं है लेकिन एक से भयंकर क्यों हो रहा है हमने बता दिया था एक व्यक्ति वो है जो हजार साल में लौट जाएगा दूसरा व्यक्ति वह है तो लाखों करोड़ों साल भी लग सकती है लौटने में इसलिए कहा गया केवल कर्मी अंधकार में चला गया घोर अंधकार में उससे भी मानो अधिक घोर फलभोग काल दोनों में विलक्षण है कर्म फल भोग काल न्यून होता है केवल कर्म फलभोग काल न्यून है और केवल उपासना फलभोग काल अत्यधिक है अरे दो बार मनुष्य प्राप्त करके ब्रह्मज्ञान पर होने में किसके लिए आसान हो गया केवल कर्मी है न और केवल उपासक के लिए बहुत समय का व्यवधान हो जाता है उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है तो, तो युवा वो विद्याष्य में तथा तथा सती उपपत्तिया प्रकृति युक्ति से और शास्त्र से हमने सिद्ध कर दिया विद्याप से देवताओं को ज्ञान लेना उपासना लेना यह निश्चय करने पर अंधन तमो अदर्शनात्मकं तम अदर्शनात्मकं तम अज्ञानात्मकं आज्ञान नहीं अज्ञान दीर्घ नहीं होना चाहिए अज्ञानात्मकं अहंता आदि अज्ञान कार्य प्रचुर निश्वेष संपादन अक्षम इति त्मक अहंता उसके अंदर विद्यमान रहेगा संपादन के अक्षम है वो। मोक्ष के संपादन के असमर्थ है और देवादयोनियम को प्राप्त करता है उसको कह दीरे आदर्शनात्मक प्रविशंति प्राप्त होती प्रवेश करते का मतलब क्या ऐसे फलों को वे प्राप्त करते हैं के कौन ये अविद्या विद्याया अभाव विद्या। अर्थ नहीं करना विद्याया अन्या विद्या अन्य अर्थ में भी नयत समास हो जाता है कि नये का छह अर्थ है जिसमें समास होते हैं। नीचे श्लोक दिया है सादृश्यम तदभाव तदन्य तदल्पदा नहीं इस तरह तो से नहीं को थे, तीसरा थे नहीं में होता है है में में भी होता नहीं जैसा आपने किया प्राशस्तम में क्या ऐसे क्या क्या? तो बोला वहां पर सज्ज्य प्रतिषेध सीधा तद अभाव परुदास में तदिन्न तर्थ लिया जाता है और तीसरा अर्थ है, तदनत्व तीसरार्थे कु प्रसारस वह तदन विद्या से अविद्या ऐसा समास अवद्या कर्मो विद्यावाद अवद्याशब्देश कर्मा अयम हेतु तथा चोधिवर्थ विद्य अन तो व्युत्पत्तिमात्र विरोधित अन्नपक्षित अत विरोधपक्ष में लिल विद्या छठा तो तदलता अलवणम क्या नमक ही नहीं डाला तुमने आज कर दिया जाता है भोजन में मैंने बहुत कम डाला है अभी अरे भाई कम है ना इतना कम है अलवणम करते कर नमक डाला ही नहीं अल्पता अर्थ में तदल्पता अपराशक्त अर्थ में निंदा अर्थ में भी होता है विरोध यहां याद हो या तो तीसरा अर्थ में ले लो या था। ताम अविद्या अविद्या बना अविद्याम विद्या अविद्याद्याद्याद्या कर्म ही विद्या का विरोधी दि होता है अन्य नहीं